पतंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र 25 संगति अब अगले सूत्र में ईश्वर की सर्वज्ञता अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध करते हैं तत्र तरतिशय सर्वज्ञ बीजम उस पूर्वोक्त ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज अतिशय बढ़ती रहती है व्याख्या अतीत अनागत और वर्तमान जो अतिय पदार्थ हैं उनमें किसी एक या बहुत से पदार्थों का जो संयम जैसे से सत्वगुण के न्यूनाधिक होने से अल्प या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान सर्वज्ञता का बीज है संयम जय अर्थात सत्वगुण की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से कोई योगी किंचित ही अतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता है कोई बहुत अतीन्द्रीय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता है इस प्रकार गेय वस्तुओं की अपेक्षा से प्रत्यक्ष ज्ञान अल्प या बहुत कहा जाता है प्रथम संयम के जैसे योगी का जो एक या बहुत अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह सातिशय ज्ञान है वह सर्वज्ञता का बीज रूप सातिशय ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होते होते जहाँ निरतिशय हो जाए वह सर्वज्ञ है जो वस्तु किसी की अपेक्षा से न्यून या अधिक हो वह सातिशय कही जाती है और जो काष्ठा सीमा को प्राप्त हुई कही विश्रांत हो जाए वह निरतिशय कही जाती है जिस ज्ञान के बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो उसको सातिशय ज्ञान और जिसके बराबर अथवा अधिक ज्ञान न हो अर्थात जो काष्ठा को प्राप्त हो जाए उसको निरतिशय ज्ञान कहते हैं यह प्रथम संयम जैसे उत्पन्न हुआ जो योगियों में सर्वज्ञता का बीज रूप सातिशय ज्ञान है वह सातिशय होने से वृद्धि को प्राप्त होते होते काष्ठा को प्राप्त होकर एक सीमा पर पहुँच कर हो जाएगा क्योंकि जो पदार्थ न्यूनाधिक रूप कम ज्यादापन धर्म विशिष्ट होने से सातिशय होता है वह अवश्य ही कहीं काष्ठ को प्राप्त होकर निरतिशय हो जाता है जैसा कि अड़ु छोटा परिमाण परमाणुओं में और महत बृहत अर्थात बड़ा परिमाण आकाश में काष्ठा अंतिम सीमा को प्राप्त हो जाता है अर्थात अड़ु परिमाणु की विश्रांति परमाणु में और महत परिमाणु की विश्रांति आकाश में है क्योंकि परमाणु से अधिक कोई छोटा नहीं है और आकाश से अधिक कोई बृहत बड़ा नहीं है ऐसे ही सर्वज्ञता का बीज रूप अतीन्द्रिय वस्तु विषयक योगी का ज्ञान सातिशय है क्योंकि उस योगी के ज्ञान से किसी दूसरे योगी का ज्ञान अधिक होता है इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जहां परम काष्ठा को प्राप्त होकर यह निरतिशय ज्ञान हो जाए वही सर्वज्ञ मुक्त ईश्वर है जिस प्रकार ज्ञान की काष्ठा का आधार ईश्वर बतलाया है इसी प्रकार धर्म वैराग्य ऐश्वर्य यश श्री विभूति और संपत्ति की काष्ठा का भी आधार ईश्वर को जानना चाहिए भाष्यकार लिखते हैं कि यह सामान्य दृष्टि से अनुमान द्वारा ईश्वर के सर्वज्ञ होने का समाधान है यह विशेष प्राप्ति में समर्थ नहीं है उसके नाम महिमा प्रभाव आदि की विशेष प्राप्ति वेदों में खोजनी चाहिए संसार की रचना में ईश्वर का कोई अपना अनुग्रह नहीं है इसमें जीवों का भोग अपवर्ग रूप अनुग्रह करना ही प्रयोजन है इस दयालुता ही के कारण ज्ञान और धर्मोपदेश द्वारा सांसारिक पुरुषों का मैं उद्धार करूंगा। इस भाव से कल्प प्रलय और महाप्रलय के पीछे शिष्ट के आरंभ में वेदों का उपदेश करता है जैसे कपिल मुनि ने योग बल से निर्माण किए हुए चित्त को अपने संकल्प से रचे हुए न कि कर्मों से विवश मिले हुए को आश्रय कर बिना किसी अपने प्रयोजन के केवल सृष्टि के अनुग्रह के लिए उनके कल्याणार्थ करुणा करके जिज्ञासु आसुरी ब्राह्मण को समाधि द्वारा अनुभव कराके 25 तत्व वाले तत्व समास रूपी सांख्य दर्शन का उपदेश दिया